जय की की जय तो जय <coughs> दुआ संख्या छानबे <चांगे> के बाद <coughs> नारद मैं माह बिगारा रवन मोर जिन बसतुजारा हसो सदेशना गौरे बरई नागे तपकी आचे मोहन माया दासी धन दामन जाया हर घर घाल कला जन भी झ की जान प्रसाद कहे पीरा प्रसव कीरा जनमि बिकल की भवानी बोली जुत विवेक मृदुपानी अस विचार सोच ही मति तो जो जोर छई विधाता लिखा जो बात लगाई लगा तुम कम मिटाई की विधिके अंका जन ले कलंका जन लेना तो कलंक करुणा परिह दुख सुख जो लिखा लार मरे जाब जहां पाओ सुनियो माँ बचन दिलीत को भात विधि लगाए दूषण नयन बारी बिलोच शर नारद सहित तो सहत्य समेत समाचार सुन तुहिन गिरी कवनी तुरत निकेत चंद्र की जयन सुत हनु मान अब स्मरण करें की बराता जाने पर जब मैना ने देखा कि पार्वती जी का घर बावला है साप वगैरह लपेटे हुए हैं, नर्मिंदो की माला धारण किए हुए है बड़ा भयंकर है उसके बराती भी उसके सबके सब, तो सब भूत प्रे पाक है तो उन सबको देख करके वो बहुत डर गये पार्वती जी को लेकर के वो बहुत विलाप करने लगी रोने लगी दुखी होने लगी और कहने लगी कि ये विवाह तो हम नहीं होने देंगे ये अनमेल विवाह है कहाँ तुम इतनी सुंदर ये और कहाँ ये दर्द तुम्हें प्राप्त हुआ ये ये जितना क्रूफ है इतना जो ये भयंकर है कि तुम्हारे युग्य नहीं और ये विवाह तो होने ही नहीं और उसके पहले ही हम की कोई करावे हम अपने प्राण दे देंगे और उनको लेकर हम पार से गुर करेंगे आग लगा देंगे समुद्र में कूद पड़ेंगे <coughs> जब जीवती नहीं रहेंगे तो कैसे बरात होगी कैसा विवाह होगा ये सब कह कह करके वो मिलास करने लगे उनके साथ में जितनी और स्त्रियां भी थी वहां पर <coughs> वो भी सब महिला को दुखी देख करके सब दुखी होने लगे अब पार्वती जी देख रहे हैं उनकी तरफ की क्या क्या बोली चली जा रही है और उनको समझती नहीं मैना को पता नहीं ये तो पार्वती जी हैं शंकर जी की भवानी है ये तो सदा ही उन्हीं कांग है ये बात ज्ञान नहीं है इसके कारण से वो इतना जाकुल है ऐसे बोलती चली यार है लेकिन पार्वती जी चुपचाप सुन रहे हैं मैना आगे कहती है कि नारद कर्म में कहा बिगाड़ा तो कहते तो हमने नारद का क्या बिगाड़ा था की भवन मोर्जी ने बसत उजारा की उन्होंने बदले में हमारा जो है प्रकार है बसता हुआ भवन उजाड़ दिया पहले तो मैं दोष देती रही विधाता को विधाता को तो <coughs> तो तो तुमको इतना सुंदर रूप दिया ऐसा बावला बर तुमको कैसे दे दिया तो विधाता को दोष फिर उन्होंने ये सोचा मान लो की विधाता तो जैसा सदा शुभ कर्म होते है वैसे ही फल देता है ये तो गलत रास्ता तो मारद ने बताया है और उनके वजह से नारद जी के कहने से पार्वती जी ने शंकर जी के लिए तपस्या की तो विधाता ने भी शंकर जी इनको दे दिए इसलिए विधाता का खास दोष नहीं है दोष जो है नारद जी का है इसलिए विधाता को छोड़ करके नारद जी को तो दोष देने लगे और ये कहने लगी कि अब देखो कोई जैसे नारद जी ने इनके साथ में घटाई की बहुत इनको इनके साथ में हानिकारक कार्य इनको किया हानि पहुंचाने वाला काम तो वो कहती है कि हमने तो नारद का कुछ बिगाड़ा नहीं था वो हमारे बदले में क्यों इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया इस संसार में लोग जैसे बोलते हैं उसी प्रकार का है जब कोई किसी का कुछ बिगाड़ दे हानि पहुंचा दे तो कहते भाई हमने तो उसकी हानि पहुंचाई नहीं उसने क्यों हमको हानि पहुंचाई <laughs> तो ये प्राया लोग रात बदले में ऐसे करते हैं जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाया तो बदले उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं संसारी तरीका है तो वही सोचती है कि जब हमने कोई नारद जी तक कोई हमने हानि नहीं पहुंचाई आए आदर्श खिलाया पिलाया बड़े उनको प्रकार रखा प्रकार सामने उनके साथ गलती कर दी जो उन्होंने हमें जो है ये है इस प्रकार पार्वती जी को गलत गलत शिक्षा दे दी और उनके लिए खेल हाँ उपदेश तो नारद जी ने ही पार्वती जी को ऐसा उपदेश दे दिया की बौरे बरे लात चिन्ह ये ये बागला भर है पागल भर इसके लिए इन्होने तपस्या की अगर नारद में कहते हैं तो पार्वती जी ऐसे ऐसे दर के लिए तपस्या क्यों करते ने धोखा देकर के इस प्रकार से कार्य किया गलत गलत शिक्षा दी गई तो सांची मोहन माया अभी कहते हैं कि देखो इनको जो है नारद जी को वास्तव में सातियों जैसे की सप्तृषियों ने पार्वती जी से कहा था की देखो नारद जी के कहने से किसी का घर नहीं बसा ये नारद जी ने तो देखो चित्रके का घर ऐसा कर दिया व्यक्ति के पुत्रों को इस प्रकार से कर दिया कई लोगों की कहानी बता कर दिया ये तो उजाड़ने वाले हैं किसी का घर बसाने वाले नहीं हैं ऐसी वही बात जो तो, है उनको ये मैना सोस्ती के साथ उनके मोह माया बिल्कुल सही बात है कि उनको मोह माया नहीं है अब देखो यहाँ मोह माया होना संसारी व्यक्तियों को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन परमार्थ भी जिससे मोह माया न होना अच्छा तो दो दृष्टिकोण है भिन्न भिन्न दो दुष्टिकोण है जिसकी बुद्धि में जो बात छाई होती है उसको वही अच्छा लगता मोह न माया अब देखो हैं मोह नहीं है इनको और इनको माया नहीं नारद जी को तो बड़े खराब नारद जी नारद जी को मोह होता तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते उनको माया घेरे होती तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते मानो दुर्गुण है ये उनकी मोह नहीं है माया नहीं है कैसे बोल उनको उदासीन धमधम न जाया और उदासीन ये उदासीन है उदासीन माने जो सुख दुःख भरा भरा जो कुछ होता है उसमें संभाव रखते हैं ऐसे धमधाम न इनके पास घर है न इनके मकान है न जाया मैने स्त्री भी नहीं है परिवार भी नहीं है पुत्र भी नहीं है जाया तो माने स्त्री है लेकिन विवाहित स्त्री और जिसके पुत्र हों उस स्त्री का नाम जाया है स्त्री नाम अलग आग अलग करके नाम है स्त्री भी कहते हैं नारी भी कहते हैं अगला भी कहते हैं भी कहते हैं, लेकिन सब पर्यायवाची एकदम से नहीं इनके थोड़ी थोड़ी है इनके थोड़े थोड़े अर्थ भिन्न भिन्न है जगह जगह इनका अलग अलग इनका, इनका सब <स्ट> प्रयोग होता है तो कहते हैं देखो इनकी पत्नी तो है नहीं है न उनके पुत्र हैं अगर होते तो इनको पता लगता की कैसे पुत्र होते हैं कैसे पुत्रिया होती है उनमें कैसा प्रेम होता है ये सब इनको कुछ पता नहीं पर घर भीरा ये दूसरे के घर को घालने वाले हैं मैंने दूसरे के घर का नाश करने वाले हैं दूसरे घर में हमला बोला करते हैं नाश किया करते हैं और इनको न इसका ये कार्य करने में लज्जा आती है और ना भय लगता है भीड़ के मैंने भय न इनको लज्जा लग लगती है ना भय लगती लज्जा लग लगे मैंने लोगो के घर उजाड़ दिए तो दूसरे लोग इनको नाम रखेंगे निंदा करेंगे तो उस निंदा से ने लज्जा भी नहीं निंदा करते हैं करते रहे लेकिन नारद जी लोगों को घर उगाड़ देते है भय नहीं इनको इस बात का भी डर नहीं कि लोग बातेंगे मारेंगे विरोध करेंगे तो उस बात की भी इनको डर नहीं पाप का भी डर नहीं इनको तो। ऐसा है कि अनुचित कार्य करते हैं उसका परिणामक स्वरूप इनको जो पाप भोगना पड़ेगा वो भी इस बात को इनको नहीं समझते नारद जी करते हैं भय भी किसी बात का नहीं कहते ये दूसरे के कष्टों को क्यों नहीं समझ पाते कहते बांध की जान प्रसव पी तो की पीड़ा ये सब कहा हैं जैसे तुलसी राशि ने चौथाई लिख दी तो फिर बहुत की गई चौथाई जब दूसरे से किसी प्रकार है अपनी तकलीफ जो दूसरे बच्चों को नहीं समझता तो क्या जा रहा वो क्या समझेगा ये चौपाई बोल दी बांध की जान प्रसव की तीरा उसका पता ही नहीं तकलीफ क्या है कोई गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और वो पढ़े लिखे की पढ़ाई लिखाई की समझता हो पढ़े लिखे व्यक्ति का मूल्य न समझता हो तो क्या कहेंगे उसको अरे इसने पढ़ा लिखा तो है नहीं ये क्या समझे कि कितनी तकलीफ उठाकर तो पढ़ा लिखा जाता की बांग प्रसव की तीड़ा ऐसे करके कहीं इस प्रकार की जहाँ घटना घटी ये इस प्रकार के ये उदाहरण रूप में काम आते हैं, है जन बिकले विलोक भवानी यहाँ तक तो वो मैना बोली चली जा रही थी पार्वती जी सामने वो इनका एक प्रकार का विलाप था रो रही थी और ये सब बोलती जा रही तो थी जननी विकल विलोक भवानी भवानी ने जब देखा कि माता इस प्रकार से विकल हो रही है तो उनको समझाने की कोशिश की अब यह है पार्वती नहीं है शब्द ज़्यादा उपयुक्त है पार्वती से क्यों कि पार्वती जी तो उनकी पुत्री है मैना की तो एक पुत्री अपनी माँ को समझावे तो वो बात ज्यादा जमती नहीं है माँ कहेगी अरे तुम तो बच्ची हो तुम क्या समझोगे लेकिन भवानी जी माने भगवान शंकर जी भवानी माने शंकर जी की पत्नी अब ये जो बोल रही है ये शंकर जी की पत्नी तो वो बोल रही हैं तो इसके माने ये है कि तो वो तो से ज्यादा ज्ञानवान है और जो कुछ बोल भी रही वो ज्ञान की बातें बोल रही अब देखो ये महिला ने जो कुछ बोला ये संसारी लोगों की जैसी रुचि प्रवृत्ति होती है और जैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं पार्वती जो बोल रहे हैं ये परमार्थ की बात बोल रहे हैं जो ज्ञानमान विचार वान बुद्धि अनुभवी व्यक्ति होते हैं वैसे बोल रहे हैं पुत्री लेकिन शिव जी शंकर की पत्नी होने के नाते होने के नाते उनको ज्ञान है और वो ज्ञान की बात उनको समझा रहे हैं तो बोली जित विवेक मृद तो उन्होंने विवेक युक्त बात उनसे कही लेकिन बड़ी मधुरता के साथ कही अब ये महापुरुषों का लक्षण है की जो महान लोग हैं वो देखो अब ये पार्वती जी अपनी माता ही एक प्रकार से विरोध कर रही हैं कि माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए उनका विचार ठीक नहीं है तो ये विरोध है इनका पार्वती का लेकिन विरोध करते हुए भी मृद बोलती है तो <स्थिवानी> मृद बोलने से छोटा व्यक्ति भी विरोध करता है तो लोग उसका विरोध नहीं करते लेकिन छोटा व्यक्ति बड़े की तरह से अकड़ के विरोध करने लगे डांटने लगे तो फिर बड़ा व्यक्ति सुनेगा उसके अहंकार कोई चोट लगेगी और छोटे की बात को कोई सुनेगा ना ये संसार में रीति है इसलिए छोटे व्यक्ति जब बड़ों को कोई अपनी राय देना चाहे तो उनको चाहिए कि नम्रता से बोले और अपने संयम रखे अपने साथ में जब तो उनसे इस प्रकार से बोले तो मृद वानी बोल रहे और विवेक युग बात कर रहे इसके माने मैना ने जो कुछ कहा उनकी विवेक युक्त बात नहीं थी अब इनकी जो है ये बात भवानी की बात है वो विवेक युग बात है ये भी इस कह करके दिखा दिया कि जब जब एक ज्ञानमान व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को समझावे तो कैसे समझावे दे? अज्ञानी व्यक्तियों की बातें कैसी होती है ज्ञानी व्यक्तियों की बातें कैसे होती है अब जैसे ये कह दिया कि की साके मोह न माया तो इस प्रकार से वहना देना अज्ञानी व्यक्तियों का काम अज्ञानी व्यक्ति मोह माया रहित व्यक्तियों की महिमा को नहीं समझते जो माया से छूट गए जिनको मोर नहीं रह गया वो तो बड़े ही दिव्य पुरुष है महान पुरुष हैं लेकिन अज्ञानी लोग उनकी महिमा को नहीं सोचते ये संसारी लोगों की बात अज्ञानी होगी लेकिन ज्ञान व्यक्ति कैसे सोचते हैं उनका विचार क्या है अब उनकी वानी में पार्वती जी के असविचार सोचे मत माता सो नो रखी विधाता के विधाता जो रख रखता है वो तो चलता नहीं इस बात को असविचार ऐसा विचार करके सोचे मत माता सुख मत दुख न करो सोचना करना मन यहाँ पे तो सोचना नहीं विचार करना नहीं है की यहाँ सोचने का मन दुख करना है की आप दुख मत मानो कि विदाता ने जैसा किया है वैसा ही होने वाला है तो एक विचार करने की व्यक्ति के दुख दूर करने का एक उपाय ये भी है जीवन में दुख तो आते रहते हैं लेकिन दुखों से बचने करने का एक प्रारंभिक तरीका यही है की व्यक्ति के समझे की जैसे पूर्वजन में हमने उस तो कर्मों के अनुसार इस जीवन में हम सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं तो जो सुख दुख है हमारे कर्मी के ही फल हैं और विधाता ने वैसे जैसा हमने किया वैसा फल दे रहा तो ऐसा सोच लेने पर व्यक्ति के दुख घट जाते हैं लेकिन जब व्यक्ति ये समझता है कि मैंने तो कुछ नहीं बड़ा किया ये तो दूसरे लोग है जो हमको दुख दे रहे हैं। पर है परिस्थितियाँ इस प्रकार की आ रही है हमको दुख दे रही है तब उस व्यक्ति का दुख दूर नहीं होता दुख बढ़ता है सीखना चाहिए अभ्यास करना चाहिए कि जब दुख जो होते हैं वो अन्य व्यक्तियों के बीच नहीं आते हैं अन्य व्यक्तियों की अपिस्थितियों से नहीं प्राप्त होते हैं जो दुख प्राप्त होता है वो अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है अब जैसे मानो कोई एक चाय का प्याला है तो वो किसी दूसरे से व्यक्ति से तो क्या सोचने लगते हैं किसने गलती के उसको डांटे के तब देखकर सड़क देता तुम्हें सड़क दे नाराज स्कूल पर होंगे एक प्रतिक्रिया तो क्याला टूटने किस प्रकार की और वही च्याला अपने से टूट जाए तो ये बड़े रहेंगे हाँ हम तो नहीं चलते हैं हाँ हम नहीं चलते हम अपने लिए टूट जाए ऐसे अपने लिए नहीं कहेंगे क्यों की जानकारी तो अपने गलती की किससे कहीं पा तो इन दोनों में काम करना वाली सही बात लेकिन जब हम समझते है दूसरा इसका कारण सही दूसरा है तो हमें क्रोध भी आता है दुख भी होता है लेकिन जब ये पता लगे तो हम उसके कारण ही स्वयं हैं तो उसका दुख घट जाता है तो पहले इसलिए शिक्षा पहले अभ्यास डालनी बांधने और अपने दुख से बचने की कोशिश करनी चाहिए बचेगा लेकिन आगे चल तो करके व्यक्ति को ये पता चल जाता है की सदाश जितने सुब भी कर्म है जो जीव के द्वारा किए जाते हैं हम जीव है नहीं हम तो आत्मा है परमात्मा है ये परमार्थ ज्ञान जब व्यक्ति में आ जाता है तो फिर तो उसका तो जीव भाव नष्ट हो गया तो उसी के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं और उनकी बात ये मुश्किल आती है तो जो मुश्किल आती आती वो बाद में आ जाएगी लेकिन शुरू शुरू में इतनी बात को सीखी लेनी चाहिए कि जो कुछ तो हम दुख भोग रहे हैं वो अपने कर्मानुसार भोग रहे हैं तो पार्वती की पहली शिक्षा यही देती है जैसे तो हमारे जैसे कर्म रहे जैसा हमारा प्रारब्ध रहा वैसे ही ब्रह्मा ने हमको वैसा फल दिया और वो फल उसके अनुसार हमें अपने आप भोग पड़ेगा उसके लिए दोष किसी का नहीं है न इसमें नारद जी का तो कोई दोष है ना उसमें कोई दोष है दोष है तो अपना है कर्म लिखा जो बावर ना तो कत हो का जो तो बात यदि हमारे प्रारंभ में यही लिखा था जैसे ही हमने अपने कर्म किए थे कि जिस कर्म से हमने बावरा पति मिलना था तो फिर किसी को दोष तो कट दोष लगाइए का तो दूसरे को दोष लगाने की क्या जरूरत कहते हमारे हमने ऐसे ही कर्म किए थे कर्म शब्द का इसलिए प्रयोग किया है वैसे तो कर्म प्रारब्ध बन गया और प्रार्भ करके सुख तो दुख का फल देने आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे परम कर्म के इसलिए बोल दिया जैसे व्यक्ति को ये समझ ना आ जाए कि हर व्यक्ति का प्रारब्ध उसके कर्मानुसार होता है विधाता भी जो फल देते है वो कर्मानुसार देते है और कर्म करने वाला हमने स्वयं किए जब हमने स्वयं किए तो हम गलती की तो आप गलती का फल कौन भोगे हम को भोगना पड़ेगा ऐसे कि समय तो कर्म लिखा जो ना गावर नगर हमारे तरफ इसी प्रकार से बावला बावदापति मिलना जाए का फिलहाल फिर भला किसी दूसरे को क्या दोष लगाया जाए तुम सन मिटेंगे विधि के अंका कहें तुम्हारे ऐसे कहने से विधाता के अंक मिटेंगे फोरे अब ऐसे थोड़े कि वो महिला से लगे हाया करने लगे रोने लगे नाद को दोष देने लगे विधाता को दोष देने लगे तो इसके फलस्वरूप उनका जो प्रारब्ध है पार्वती जी वो बदल जाए।, तो जाए वो थोड़े तो बदल जाए पुत्र जैसा है तैसा रहे तो जिस काम का कोई परिणाम नहीं फल नहीं उसका तो कोई प्रभाव नहीं है तो उसको करने से क्या फायदा हम महिला जिस प्रकार का बिलाप कर रहे हैं उस बिलाप से तो कुछ होने वाला नहीं वो चाहे कि हम इसको रोक लेंगे विवाह को तो बरात को रुक तो भी नहीं सकता पार्वती जी कहने की अगर विधाचा ने यही है, हमारे भाग में लिखा है कि बावला ना मिलेगा वैसे ही कभी मिलना है तो मिलेगा तुम्हारे इससे कार्य करने से क्या होता मात जर्श जन देव कलंका बस तो यही कलंक और तुमको लगेगा और कुछ नहीं तुम्हारे प्रार्भ बदल नहीं सकता केवल कलंक लगेगा कलंक तो लगने के माने जैसे पार्वती जी के गुरु है नारद और नारद की अगर निंदा करती है मै ना तो ये कलंक की बात होगी गुरु की निंदा हो रही है पार्वती की गुरु की निंदा हो रही है तो उस निंदा जो है कलंक की बात होगी तो इसलिए क्यों कलंक की बात लो क्यों ऐसा बोलो विधाता को दोष जो कि गलती की है तो ये भी कलंक की बात है तो ये इस प्रकार कर की कलंक नहीं है जन देहू मा तो कलंक करे माँ पर नहीं पार्वती तो इस प्रकार से किसी को दोष मत लगाओ इसमें अपने आप कोई कलंक लगेगा कलंक मत लो परी करना परिहरा अवसर नहीं इस प्रकार से दुखी होना विलाप करना दूसरों को दोष देना ये सब इस अवसर के अनुकूल नहीं है ये सब करना बेकार है आप शांत रहो और जो होता है उसे शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक दुख हो जो लिखा मिला रहे मेरे जाप जहाँ पाओ अगर जैसे हमने कर्म किए प्रारब्ध अगर जितना सुख दुःख हमें भोगना है वो हमें भोगना पड़ेगा चाहे कहीं भी हम रहे चाहे जहां भी जाए वहां भी भोगना पड़े अब देखो इस बात में जो ये केवल कहने की बात नहीं है विचार करके देखें तो वास्तव में बात यही है जिसमें मान लो किसी के प्रारब्ध में दुख भोगना है हाँ। तो इसका कारण जब दुख भोगना है तो वो चाहे यहाँ रहे और चाहे दूसरे शहर में रहे चाहे इस देश में रहे चाहे विदेश में जाए उसका कारण भी तो उसके साथ रहेगा और उसका फल देता रहेगा उससे दुखी करता रहेगा कोई ये कहे कि हम चूंकि यहाँ रहते हैं इसलिए हमको ये दुख भोगने पड़ रहे हैं अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा अगर दुख का कारण हमारे भीतर बना हुआ है तो वहां जाकर कैसे दूर हो जायेंगे उन दुखों को दूर करने के लिए जिसका कारण हमारे भीतर है हमें अपने भीतर ही कोई परिवर्तन लाना पड़ेगा बाहरी उपायों से काम नहीं चलेगा तो अगर कोई बाहरी उपाय करता है अपने दुख दूर करने के लिए तो वो व्यर्थ चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या और लोगों की सहायता ले करे कुछ करे तो बाहरी उपाय नहीं अपने देखो ऐसा तो हो सकता है जबकि पुरुषार्थ करे पुरुषार्थ करे तो धन प्राप्त कर सकता है कोई कार्य कर सकता है उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन वो तो अपने स्थान पर तो वो कर्माधी वर्तमान कर कर्म होंगे उनके कर्मानुसार वो वस्तुएं मिलेंगी धनाधि मिलेगा लेकिन जो सुख दुख जो मिल रहा है वो तो पूर्व काल में किए हुए कर्मों का परिपाक हो करके इसमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो नहीं बदला जा सकता, प्रारब्ध नहीं बदलता लेकिन वर्तमान काल में किए हुए कर्म उनका फल भविष्य में मिल सकता है तो ऐसे करके विवेक रखना चाहिए उसी को लेकर कहते हैं कि सुख दुख जो लिखा लिला रहे हमरे कहाँ का अब ये वैसे लड़कियों के विवाह होते हैं और जाती है अब वो जाकर के जहाँ जहाँ विवाह उनका कर दिया जिस घर में पहुंची तो वहां पहुँच करके कोई कोई लड़कियाँ ना समझेंगी ये पार्वती जी की जैसा उनका ज्ञान नहीं होगा वो माता पिता को दोष देंगे अपने भाइयों को दोष देंगे कहेंगे देखो हमारे ऐसे घर में फेंक दिया ऐसे घर में हमको डाल दिया जहाँ हमें तो कोई सुख नहीं सब लोग हमको इस प्रकार कष्ट देते है इस प्रकार से जो है अपने माँ बाप को भी दोष देंगे अपने घर वालों को भी दोष देंगे और जहाँ जाएंगे उनको भी दोष देंगे ये सब उनकी अज्ञान के कारण है अगर इस पंक्ति के अनुसार देखें तो अगर वो हो उनका विवाह जिस घर में जाकर कोई दुखी हो रहे न भी किया गया होता किसी दूसरे घर में किया गया होता और प्रारंभ तो उनका साथ ही जाता वो प्रारब्ध वहां भी दुख का कारण बन जाता एक लड़की का विवाह एक घर गरीब घर में किया गया और उसका निरीक्षण किया गया तो मान गरीबी के काराधिकारी बोलती लड़की का विवाह एक धनी घर में किया गया तो वैसे ऊपर ही जैसे ऐसा लगता है कि धनी घर में गई तो जरूर सुखी रहती होगी लेकिन धनी घर में गई तो वो और भी दुखी रहती थी गरीब घर में गई वो फिर भी सुखी थी लेकिन धनी घर में गई तो ज्यादा दुखी हो गई अब हो क्या गया उसमें जब पूछा गया पता लगा कि भाई ये तो गरीब घर में जायी गयी इसको इतना दुख नहीं है क्यों नहीं तो उसे ये था कि उसको संतोष था उसके जानती थी कि जैसा जैसा कुछ हमारे माँ बाप का स्तर था तो उस प्रकार से गरीब उसके घर में कर दिया गया तो वहाँ पर भी अब हमें अपना परिश्रम करना चाहिए सबके साथ भी सहयोग करके रहना चाहिए ऐसे करके उसको बुद्धि में आया तो सबके साथ अपना जो कुछ रूखा सूखा पीना पहनना जैसा जो कुछ था परिश्रम करना तो उस प्रकार से करके संतुष्ट बनी रहती थी शांति भी बनी रहती थी, बनी रहती थी उसका उसका दुख नहीं अपने माँ बाप के यहाँ भी आगे तो कोई अपने घर की कोई दुख की बात नहीं करता सब घरों में जैसी स्थितियाँ होती वैसे हमारी भी है लिए। और घरों में जैसे खाने को मिल जाता है हमें मिल जाता जैसे और घरों में पहनने को मिल जाता तैसे हमें भी मिल जाता है ऐसे करके वह कोई जैसे उसको शिकायत की कोई बात नहीं लेकिन एक दूसरे घर की लड़की जब धड़ी घर में विवाह की गयी तो वहाँ पहुँच उसको बहुत दुख हुआ वहां पर तो उसका जहां जो पति था उसका वो तो शराब पीता था बहुत धाम के घरों में तो शराब था, तो उसका दुरुपयोग करता परिणाम ये हुआ कि वो सब जो आकर के शराब पी करके आवे तो चिल्ला उनका सीधा बोले देखिए वो आकर के जब अपने ससुराल से आवे तो नई नई साड़ियां तो पहले आ और खूब नई नये गहने तो लेकर के मायके में आवे लेकिन आकर के बोले आकर के कि तुमने क्या हमें विवाह कर दिया ऐसी जगह तुमने बुला कर दिया वहां शांति ना दुख रो झंझट है रोजाई है कहा तुमने बुला कर दिया कि हमने तो बहुत अच्छा घर देख कर विवाह किया सब कुछ कैसा कोई बो तुम नई की साड़ी पहन करके आई हो तुम्हे तुम बहुत गहने पहन करके आई हो अरे क्या साड़ी गहने का ये सब दुनिया में कहा क्या हो रहा है इसको आंखें खोल करके देखना चाहिए समझना चाहिए और खास कर वही ये ने क्या कार्य किया उन्होंने समाज को सबको देखा सावधानी अनुभव किया उसको निर्णय निकाले आपस में डिस्कशन किया विचार किया तो लोगों को ये पता लगा कि भाई देखो कोई धन हमेशा सुख देता हो सो नहीं होता निर्धनता कोई हमेशा दुख देती है, होती है। तो फिर सुख दुख क्यों होते हैं सुख दुख व्यक्ति के अपने परार्थ के जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि हो जाती जैसी बुद्धि हो जाती वैसी उसके काम होते हैं, वैसे सुख दुख होते वैसी समझ बन जाती है सुख दुख जो लिखा लीला रहे अभी जाव जाव तो पार्वती ने शिक्षा दी तो सुन उमा बचन दिलीप तो को मल सकल अदला कहीं कहते है इस प्रकार से उमा के बचन सुन कर पार्वती की बात सुन करके उन्होंने दिनी कोमल तो उन्होंने पार्वती ने सब बातें बड़ी विनम्रता के साथ कही उनकी वाणी में मृदता थी कोमलता थी ये सब थी उनके साथ स्त्रिया हो रहे हैं अब मान लो उनको ये समझ में आ गया कि पार्वती के का प्रारंभ ऐसा वैसे इनको बर मिला तो उनके प्रारंभ को लेकर के दुखी हो रहे हैं चाहे पार्वती का प्रारंभ ऐसा है जिसके कारण सब बाद बर्फ प्राप्त होगा बहु धात लगाए दूषण नयन बार बिंदु कही लेकिन वह सब स्त्रियाँ विधाता को दोष देने में कमी नहीं लाती वो बार बार विधाता को दोष देती है तो उसी में इसी विकार ऐसा बर उनको प्राप्त हो रहा है उसको दोष लगा लगा करके दुखी हो रही पार्वती जी की बात जल्दी समझ में आती नहीं लोगों को ये बात पता लगती है की बहुघात लगाए दूषण जो जैसे नैना ने पहले विधाता को दोष लगाया था वैसे वहाँ जितनी इकती स्त्रियाँ वो भी सब विधाता को दोष अभी लगा पार्वती जी ने कहा कि देखो विधाता को दोष लगाना है जिसके जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसके अनुसार उसे विधाता फल देता है लेकिन जल्दी चित्र लोग विधाते के दोष देते रहते अपने कर्म को दोष नहीं देते ये समस्या यहाँ फिर भी आई समझ में आना इतनी बात होता है की ये सब बात समझ में आना बात छोटी सी है कोई कठिन बात नहीं है लेकिन उतनी बात भी समझ समझ में आए और चित्त में चढ़े याद रहे बड़ा मुश्किल का आदमी का जैसा स्वभाव बन जाता है उसी तरह उसी भागती है अब जैसा दिखाते हैं कि दुख के दूर करने का एक उपाय और है एक तो ये कर्म कर्मक कर्म है एक अन्य सिद्धांत व्यक्ति को समझ में आवे तो व्यक्ति अपने दुखों से बचा। अब दूसरा उपाय वो ज्ञान की बात है उसका भी प्रसंग ला करके एक भिन्न प्रकार से उसको समझाते हैं तो ये अवसर नारक सहित अर समेत उसी समय नारद जी और सपि करके समाज तुहन गिरी तुरत तुहरी के मैंने हिमांचल जो वो हो मैंने पार्वती जी के पिता वे नारद जी को लेकर सप्तषियों को लेकर के घर में प्रवेश किया जहाँ ये जी घर के बाहर है अपने और लोगों से मिलजुल रहे थे बाहर के मेहमान लोग आए थे उनके पास बैठे हुए थे हिमांचल उनको किसी घर में आ करके घर से आकर के बताया की घर में बड़ा तोहरान लगा है महिना बहुत हो रही है और कहती पार्वती जी का विवाह नहीं होने देंगे सरिस्त्रिया भी हो रही है कि रश्मे समाचार उन्होंने सुना तो समाथा समाथा भाई चलो ये हुआ क्या समस्या का निकालो उनको समझा चल करके तो हिमांचल को ये लगा हमारे अकेले समझाए लोग कहेंगे कि पत्थर तो वही तुम हिमांचल हो पत्थर के हो बने हो इसे तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए ऐसे करके वो लड़ाई लड़ने लगेगी और झगड़ा करने लगेगी इसलिए उसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि सब ऋषियों को लेकर के साथ में चले और नारद जी को साथ में लेकर के चले इन दोनों को लेकर ऋषि वो आठवें नारद नवे ना ये इतने लोग जाकर के वहां घर के भीतर घुसे और जाकर के उनको समझाने एक बार देखो दोहे में कहा नारद नारद सहित तो हिमांचल के साथ घर में सब ऐसा तो तो लगता है जो के ध्यान में ये है कि पहले तो हिमांचल जो है नारद जी को लेकर के घर के भीतर घुसे लेकिन उनको समझ में आया कि नारद जी की नारद जी को ये बहुत भला बुरा कह रही है तो इसके माँ कहो नारद जी की बात को सुनेगा इसलिए सप्तषियों को ले चलो तो, तो, तो उसके बाद में पर तो वो ऋषि सप्त समेत तो सप्तषियों को भी उन्होंने साथ मिली और लेकर के तब भीतर भी। <coughs> तो सोच विचार करके कैसे समस्या का हल होगा हमसे नहीं होगा तो किससे होगा कैसे होगा ऐसे विचार करके भीतर जाते हैं और फिर समाधान वहां पर करते हैं अब देखो ये सब लोग जाकर तो वहां क्या कहते हैं सद नारद सद समझावा पूरद कथा प्रसंग सुनावा मै ना सत्य सुन हु जादिशक् विनाशिनी सदाशंधुवरधंगवासि जग शव पालन लयकारिणी विजय श्यालीभकुधारिणी जननी प्रथम दक्ष ग्रह जायी म सती सुंदरतनुतायी वह सतीश शंकर तथा प्रसिद्ध सकल जगमा एक यु शिव संगा रघुकमल पतंगा भय शिव कहालीना धम बस बे सुुशीय कर लीना सुसतीनते ही अतराग शंकर हर बि जाय बहोर पितुके जग्ञो नल जरी अब जननि तुम्हारे भवन निज पतिला दारुण तप किया संशय तहु गिरज सर्वदा शकर प्रिया सुनना दि के वचन तब सब सबकर मिटाभि सन मनुदाप सकल तव घर घर इंवाद की अब जब घर के भीतर घुसे तो नारद जी ने फिर सबको समझाया कहते तब नारद व सब ही समझाया समझाया तब तो नारद जी उनको सबको समझाने लगे अब देखो नारद जी से एक से ही उनकी महना का विरोध था तो नारद जी जब घर में घुसे तो देखा कि देखो हिमांचल आ गए नारदी आ गए, गए तो नारद जी जो अभी तो पार्वती कैसे सिखाया था और जिसके कारण से ये पार्वती ने इनके लिए तपस्या तो किया वही नारद जी पढ़ा गए लेकिन इतनी सभ्यता उनकी थी कि वो ऐसे नहीं नारद जी ऐसे आ जाए कैसे चिल्ला करो आगे आगे आगे आगे, आगे, आगे। पकड़ो ऐसे करके वो इस प्रकार से नहीं बोले वो वो चुप रहे अब उनको लिहाज करना पड़ा हिमांचल भी घर में आए नी के साथ थे अगर अकेले नारद होते तो शायद ये दशा भी हो सकती थी लेकिन हिमांचल भी साथ में थे सतरिषि थे इसलिए सब लोग चुप रहे कोई भी स्त्रियां बोली नहीं तब नहीं बोली तो नारद जी को बोलने के लिए अवसर मिला अगर वो सचिल्ला पढ़ते अल्लाह मचाने लगते तो नारद जी की बात न सुनाई देती कोई सुनता सुनाता उनके छुप रहने पर ने कहना सुना तब नारद नारदायाथा प्रसंगा क्या समझाया समझाने का तरीका यह बताया कि देखो उनका पूर्व कथा प्रसंग माने पहले जन्म ये सती थी और किस प्रकार से यह शंकर जी की तो सदा पत्नी है अनादिकाल से भगवान शंकर जी शंकर जी है उनकी पत्नी पार्वती जी है ये दोनों एक ही है एक साथ रहने वाले हैं ये कोई संयोग संसारी व्यक्तियों को जैसा संयोग नहीं है कि किसी लड़की को किसी के साथ में कहीं भी विवाह कर दो दस बीस पांच दस बार देख लो और देख करके उनमें से कोई सेलेक्ट कर लो और किसी के साथ दवा कर दो तो वो तो ऐसा तब है जब कहीं किसी का स्थायी संबंध न हो तब तो जोड़ करके कहीं किसी से दवा कर दो एक में से दूसरे हो दूसरे में तीसरे हो लेकिन शंकर जी पार्वती की बात ऐसे नहीं है वो तो दोनों सदा ही अभिन्न है और सदा ही साथ रहने वाले वो अलग हो ही नहीं सकते और उनके लिए कोई तो विकल्प नहीं है ऐसा नहीं कि पार्वती जी का शंकर जी से दबाए ना किसी दूसरे को दबा होगा ऐसे हो नहीं करता जब ऐसी स्थिति है तो उसी बात को समझाने लगे तो अब तो किस प्रकार समझाते हैं वो सब पूरी पिछली जितनी कथा है वो संक्षेप में नारद ने जो समझाई है वो सब एक बार फिर दे देते हैं और ये कथा एक वैसे तो कथा पहले चुकी सब, हो चुकी सब विस्तार सहित हो चुकी लेकिन मैं कोई सब पता नहीं था इसलिए नारायण उनको सबको समझाते हैं और दूसरे ये विस्तृत कथा जो है एक बार फिर स्मरण दिलाती है इस बात का कि देखो एक बात तो ये कि भगवान शंकर जी और पार्वती जी जो है वो जगत के अतीत है ये साधारण जीव नहीं है यदि कि व्यक्ति को ये भी पता लगे कि हम जीव नहीं है न हम शरीर है न हम जीव है हम तो आत्मा है परमात्मा स्वरूप है तो उसके दुखों का एकदम से दुख समाप्त हो जाते हैं उसको कहते हैं दुखों की आतंतिक निवृत्ति में फिर बिल्कुल दुख, दुख रही नहीं जाता है यदि ये व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कर्म के सिद्धांत का सहारा ले तो ये सोच सकता है कि जैसा हमने किया वैसा ही हम फल भोग रहे हैं सुख हो या दुख हो एक तो दुख से बचने का तरीका ये है लेकिन इससे दुख की नहीं होते। दुख तो मन में होता है लेकिन दब जाता है। है, एक समझ कि आप किसी को दुख दोष देना है। हमने जैसा किया तो हम बना तो रहता है बहुत ज्यादा कोई दुखी न हो दूसरे की शिकायत न करे तो कम से कम अपने दुख के कारण व्यक्ति पश्चाताप तो करते ही इतना दुख तो बना रहेगा इससे भी छुटकारा प्राप्त करने का उपाय है कि तो जब आत्मियान व्यक्ति को हो तब तो उसे मालूम होगा कि हम कर्म के बंधन में हैं ही नहीं कर्म हमको तो सुख दुख दे ही नहीं सकता हम तो कर्म के प्रारब्ध के अतीत हैं परे है। जहां उस व्यक्ति को ऐसे समझना है तो उसे मालूम होता है ज्ञान तो दुख से अच्छा दो है, फिर उसको दुख नहीं होता माने जहां आत्मज्ञान हुआ तो व्यक्ति के समस्त दुखों को समाप्त कर देता है अज्ञान की अवस्था में किस कभी कम दुख और कभी ज्यादा दुख तो ये हो सकते हैं लेकिन ज्ञान की दशा में तो किसी प्रकार से न कम न ज्यादा कोई दुख हो ही नहीं सकता है तो ये इनके इनका वास्तविक स्वरूप पार्वती जी का क्या है आत्मस्वरूप इनका क्या है वो ये सब को बता देते हैं इसलिए कहते हैं कि इनको पार्वती जी को कहा दुख होने वाला है तुम समझ रहे हो बावदा पति बड़ी दुखी है बेचारी इनको कोई दुख नहीं होने वाला ये तो तुम्हारी ना के कारण से ये बात समझा देते हैं इनको ज्ञान की बात तो कहते हैं नैना से कहते नैना सत्य सुम नंदी तो देखो ये मैं ना हम तुमको सही बात बता रहे हैं नारद जी भी संत है सावधानी पूर्वक तुमको तो समझाते हैं और कहते हैं हम सही बात बताते हैं सत्य बात बताते हैं मैंने उनको ये लगेगा कि बनावटी बातें कर रहे हैं नारद जी हमको जबरदस्ती वहां फंसा दिया है तो नारद जी कहते हैं नहीं हम झूठ बात नहीं बता रहे हैं सत्य बात है उसको समझो जब जम्बा तब सुताभवानी पहली बात तो ये कि तुम अपनी जिसे तुम पुत्री समझ रही हो जगत अम्बावन सारे जगत की जन्मी है सारे जगत की माता है तुम्हारी भी माता की माता की भी माता है हाँ तुम क्या समझो पुत्री है आ, तो अब उसमें महत बुद्धि लाओ मैंने ये साधारण पुत्री समझे ऐसा न समझो कि तुम्हारी पुत्री है तो बिल्कुल कमजोर है और बिल्कुल दुर्बल है और छोटी है नासमझ है ऐसा नहीं है ये तो प्रसन्न माताओं की माता है सब पुरुषों की माता है सारी जगह जन्मी है और भवानी है भवानी मैंने संदर जी की तो पत्नी है ये है सदा से है इस प्रकार अजा अनादिशक्ति अविनाश ये जैसे परमात्मा के लक्षण है ये ये अजा है अजा निसका कभी जन्म नहीं होता अब तुम्हारे यहाँ जन्म लिया तो तुम समझो जैसे और जीवन जन्म लेते हैं मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे जन्म लिया तो ये जन्म लेने वाली नहीं है इन्होंने तो तुम्हारे यहाँ लीला के लिए शरीर हरण किया हुआ जन्म नहीं अवतार रहेगा, वैसे तो ये अपने आप में अजा है कभी जिनका भी जन्म नहीं होता और अनादिशक्ति है अनादिशक्ति जिसका भी कोई आदि नहीं है सदा किसी प्रकार से शक्तिशालनी है और अविनाशिनी है अविनाशी है माने कभी इनका नाश नहीं होता न इनका आदि है न कभी इनका अंत है ये सदा अपनी सत्ता से एक समान विद्यमान रहने वाली है सदा संघ अर्धन निवासन है शंकर जी के आधे अंगन में सदा निवास करने वाली है मैंने तो जो जो जैसे शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते इसी प्रकार से शंकर जी और पार्वती अलग नहीं है दोनों एक ही और भंग निवासन के माना यह नहीं की उनके पास बैठी रहती है उनके विवाह में उनके साथ उनके आधे अंग में बात करते हैं जो कहीं कहीं क्षेत्र प्रकार देखे होंगे जहाँ आधे आधा तो पुरुष और आधा स्त्री तो आधा शरीर जो है संकल्पी का आधा शरीर पार्वती का तो इसके माने में क्या ऐसा तो नहीं होता कोई आधा शरीर स्त्री का हो आधा शरीर पुरुष का इसका कहने का मतलब ये कि परमात्मा जो वो जो सच्चिदान स्वरूप परमात्मा है वो तो परमात्मा है और उसी की माया शक्ति जो है वो उसी का एक है उससे तो भिन्न नहीं है दिखाने के लिए प्रकार का होता है तो यही कहते हैं ये तो ये तो उन्हीं जी के करने वाली उन्हीं की शक्ति स्वरूपा है और जन संभव पालन ले संभावना उत्पन्न करना वही उनसे जगत को उत्पत्ति करने वाली वही है जगत का पालन करने वाली वही है और जगत का विनाश करने वाली वही है जो परमात्मा की जो माया शक्ति है वही इस प्रकार का कार्य करती, का करती है जगत का शुष्ठ विनाश करती है कहते तो जग संभव नये कारण मेरी इच्छा लीला बस बारण उन्होंने तो अपनी इच्छा से ये शरीर धारण किया हुआ यह अवधारण था जैसे कि जीव शरीर धारण करते हैं कर तो उनको अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है ऐसा इनको नहीं है उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया हुआ लीला के लिए शरीर धारण किया हुआ ये इनके लिए खेल है इस प्रकार कर रहे हैं पहले क्या थी कन्नी प्रथम दक्ष ग्रह जायी इसके पहले ये दक्ष के घर में उन्होंने अवतार लिया था वहां शरीर धारण किया था नाम सती सुंदर कण पाई उस समय भी इनका बड़ा करी था और उस समय उनका नाम सती था जब दक्ष के यहाँ पुत्र जन्म लिया हाँ पुत्ते था और कहू सती शंकर वहां पर भी इनका विवाह शंकर जी से ही हुआ था क्योंकि शंकर जी का गांगनी है सदा से उनके इसलिए शंकर से उनका विवाह समय हुआ और कथा प्रसिद्ध सकल जग माह और यह बात तो सारा संसार जानता है सारा संसार जानता है नहीं किसी से स्थिति नहीं ऐसी बात नहीं कि कोई हम इस बात को बड़ा तो तो तो हुआ था लेकिन एक बार हार लेकिन एक बार सती जब शंकर जी के साथ आ रही थी तो देखे रव कुल कमल पतंगा तो भगवान राम ने उतार लिया था उनको उन्होंने देखा सीता जी के विरोध में दुखी हुए भगवान राम गृह की लीला कर रहे थे उसी समय भयो मोह से वो कहा न माना तो समय सती को मोह उत्पन्न हो गया और तो शंकर जी ने उनको समझाया भी कि देखो भगवान है समय लीला कर रहे हैं इसलिए लीला के कारण से सीता जी के दियोग का दुख दुखी होकर के दिखा रहे हैं वो उनको जिसको भी कभी जो वियोग कभी होता ही नहीं उसके लिए क्या व्ययोग की बात है ऐसे करके शंकर जी ने सब समझाया लेकिन समझ में नहीं आया भयों का की ना शंकर जी की बात इन्होंने मानी नहीं और के कारण जाकर के इन्होंने सती का सती होते हुए भी सीता का धारण करके रास्ते में बैठ गए भगवान राम ने इनको पहचान लिया और इनको सती करके जान लिया पर इनको समझ में आया कि भगवान राम तो साधारण मनुष्य नहीं है भगवान क्या है तो चूंकि इन्होंने सीता जी का देश धारण कर लिया तो देश सती जो की अपराध शंकर पर हरी कहते हैं कि चूंकि इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया था तो जो अपराध इन्होंने ये अपराध हुआ उन्होंने सीता का धारण कर लिया ये कोई नाटक चौलाटक में किसी का रूप धारण कर लो कर लो दो सती में भगवान के भगवान राम सीता जी और शंकर जी के लिए राम, माता, पिता जो समान है। अब उनका अपराध हो गया तो हर विरह जाए बहोर पितु के जज जो उपरा नली तो फिर हर गिरह शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया शंकर करहरी तो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया तो त्याग के कारण से वो शंकर जी के त्यक परित्यक्त होकर के ग्रह में दुखी होती रही और जाए पिता के जंगे फिर अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई और यज्ञ देखा जाकर के वहां जय शंकर जी का भाग उन्हें वहां नहीं प्राप्त हुआ तो क्रद्ध होकर फिर उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग कर दिया में योगानल जर योग की अनल में अपने अग्नि को शरीर को जला दिया और वहां पार हो गया अब जन्म तुम्हारे भवन और उसके बाद फिर अब आकर के उन्होंने तुम्हारे घर में यहाँ उतार लिया अब जन्म तुम्हारे भवन किया और इनके पति तो वही संकरी। पहले के में पति ये। इनके पति तो पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठिन पार्वती जी ने की है तो इनको तो शंकर जी प्राप्त नहीं होने हैं वो तो विधान इसी प्रकार का ही है असान संशय तिरजा सर्वदा शंकर क्रिया ऐसा समझ करके तुम संजय छोड़ दो ये पार्वती ये तो सदा शंकर जी की ही है और उन्हीं का जब जब ज़़ जन्म लेंगे तब तब उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा और ये तो शंकर जी पार्वती ये दोनों अभिन्न है ये अलग नहीं हो सकते इसलिए तुम्हारे मन में जो संशय है और इस प्रकार के कि हम शंकर जी से विवाह न करें किसी दूसरे से उनका विवाह कर देते अच्छा होता ये सब संशय की बातें भ्रम है ऐसा सब नहीं होना है ऐसे सब समझा दिया गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया ये शंकर जी के प्रिय शंकर जी सदा इन्हीं से विवाह करेंगे ये इनको भी शंकर जी सदा प्रिय है इसलिए उन्हीं के साथ ये रहेंगे भी तुम बेकार इस प्रकार से दुखी हो तो सुन नारद के बचन तक सबकर्षाद अब देखो जब नारद की सब बात सुनी तो सबकर्टा विषाद मिट गया मैंने पार्वती जी के कहने से कर्म का सिद्धांत बताने से लोगों का विषाद नहीं मिटा थोड़ा कम भले हो गया लेकिन मिटा नहीं लेकिन जब नारद जी ने ज्ञान की बात सब समझाई कि शंकर जी क्या परमात्मा है और ये पार्वती जी जो है जगत जन्नी है सब इस प्रकार की बात उनको सब समझाई तो फिर तो सबकी समझ में आ गई नारद जी झूठ नहीं कहेंगे और फिर सतियों के सामने झूठ नहीं सामने अपने सात सात ऋषि बैठे हुए हैं उनके सामने नारद जी बोले और झूठ बोले तो सत ऋषि कहते थे नारद जी अब तो हम बैठे हुए हैं हमारे सामने झूठ के बोलते हम भी जैसा जानते हैं इसलिए इसके माने हैं कि सब ऋषि जो वहां बैठे थे वो तो उनका समर्थन करने के लिए बैठे थे गवाही के रूप में बैठे हुए नारद जी जो कुछ बोल रहे हैं उसकी ये सब ऋषि लोग गवाही है सारे संसार जानता है ये ऋषि लोग भी जानते हैं इनसे भी पूछ लो पहले ये सब सती थी नहीं छती थी हा? वही आकर के पार्वती हुए हैं कि नहीं है आकर के शंकर जी के इनका कोई गुस्सा कोई पति हो सकता और कोई नहीं सकता ऐसे करके नारद जी ने जब को समझा दिया तो सबको मानना पड़ा कि यही बात ठीक है उनका विषाद मिटा छन्मारे संवाद और ये बात तो के घर में हिमांचल के घर में उसमें वही तो हुआ लेकिन नगर में भी सब जगह पहले, पहले बता दिया थे भाग भाग करके घर में घुस गए और वहां पर उनको बड़ा डर लगा शंकर जी को देख भाग करके तो फिर ये बात फिर नगर भर में धीरे धीरे नगर भर की स्त्री इकट्ठी जो समय वहां पर वह सब अपने अपने घर गई और उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं होगा आज हमें एक नई बात पता चली कि क्या पता चली नारद जी आ जाए तब तो उन्होंने बताया कि ये पार्वती जो है ये तो जगत जन ही है ये जगत की अर्चना की है यही जगत का पालन करती है जगत का संहार यही करती है अब भगवान शंकर जी तो भगवान है और ये तो उन्हीं के साथ उनका विवाह चाहिए ये।, ये जो इस प्रकार से जब महिला दुखी होने लगी तब आकर के सब बात खुली सब बात बताई गई आज देखो इतने बड़े जब विवाह होने जा रहा था तब पता लगा कि ये देवजन माता है हम इनको साधारण बालिका एक समझते रहे तो जब उनके घर घर में सुनाया तब तो सब पुरुषों को पता लगा सब बच्चों को पता लगा सब जान गए इस प्रकार का और सब प्रसन्न हो गए बात अब कितनी अच्छी बात हमारे नगर में भगवान का अब हुआ अरे अरे हमारे नगर में तो भगवान आए बरात के लिए और बरात भे भगवान की बरात देखेंगे आ, ऐसे करके सब बड़े उत्साह से होकर के फिर वो बरात होने लगी और तो सबके दुख मिल जाए सकते हृदय सत्यम बदाम की नाम करात्मा भक्ति प्रयत्वनर्भरामे कामोषरि कर्माशंस श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम Hirang, Dehrang, Dejirang. Hirang, Dehrang, Dejirang. Hirang, Dehrang, Dejirang. Hirang, Dehrang, Dejirang.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 दरणा तूर्णम गच्य